कोई बात है ऐसी ही तो लिखी जा सकती है और लिखी हुई चीज समझ में भी ज्यादा अच्छी तरह आती है और आप उसे उतार भी सकते हैं शुद्ध रूप में ये तो जो चीज लिखने की लगेगी मैं बता दूंगा या आपको लगे कि ये लिखने लायक है तो लिखवा दूंगा ये ऐसा लगता है कि चिट्ठी तो किसी और के लिए लिखी है आचार्य जी डॉक्टर धर्मवीर जी ने बताया है तो आचार्य जी कोई और हैं और धर्मवीर मैं हूं तो फिर ये मेरे पास कैसे आई है आप कहते हैं कि ईश्वर धार्मिक बात सिखाता है तो आधार्मिक बात भी सिखाता होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि क्लास में चोरी नहीं करने की शिक्षा दी जाती है तो वहां एक अध्यापक चोरी कराने के लिए भी होगा होना चाहिए ऐसा हो सकता है ये कहते हैं कि कहां से सीखी यदि ज्ञान स्रोत ईश्वर है तो बुरी बातों का स्रोत भी ईश्वर होगा तो पढ़ाई लिखाई स्कूल से हुई है तो सारी गंदी बातें भी स्कूल से आई हैं ठीक है चलेगा तो लेख है प्रश्न किया है भाई वेद का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है आपको बताया है नैमित्तिक ज्ञान है नहीं सिखाओगे तो नहीं आएगा बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो नहीं पढ़ाई होगी पढ़ाई चाहते हो तो बच्चे को विद्यालय भेजना पड़ेगा शिक्षक रखना पड़ेगा विद्या देनी पड़ेगी नहीं दोगे तो परिणाम परिणाम तो अपराध किसका जिसकी जिम्मेदारी है उसका यदि पढ़ने वाला अपनी इच्छा से नहीं गया तो जिम्मेदारी उसकी और पढ़ाने वाले ने ठीक समय पर उसे विद्यालय नहीं भेजा पढ़ने की व्यवस्था नहीं की तो उत्तरदायी उसकी सज्जन कहते हैं क्या ईश्वर को उसके निज नाम से नहीं पुकारने पर ईश्वर नहीं सुनता अगर सुनता है तो क्या प्रार्थना का उत्तर देता है कि नहीं देता क्योंकि सही नाम से पुकारने पर ईश्वर सर्वज्ञी होने से प्रार्थना करता का अभिप्राय तो जानता है ईश्वर तो सब कुछ जानता है प्रश्न ये है आप जानते हैं या नहीं जानते ईश्वर सब कुछ करता है आपको जो फल मिलता है वो ईश्वर के करने पर थोड़ा ही मिलता है संबंध आपके करने न करने से है या आपके जानने न जानने से है ईश्वर के जानने न जानने से आप पर क्या फर्क पड़ता है उसको तो जो करना है करेगा इसमें यह सोचना कि मैं उसके नाम से कौन से नाम से पुकारूंगा नाम से आप किसी से भी पुकार सकते हैं प्रश्न ये है कि आप उस पुकार को किस हद तक जानते हैं मैं आदमी को भेड़िया कहके पुकारूंगा तो आदमी तो बोलेगा नहीं भेड़िया सुनेगा नहीं नियम क्या है कि आप उचित स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग करते हैं वो जानता है या नहीं जानता उससे अधिक महत्व तो यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो ठीक है वही जो बोल रहा हूं वही चाहता हूं या जो चाहता हूं वो बोल नहीं पा रहा मेरे भावों को मेरे शब्द यदि ठीक प्रकट करते हैं इसलिए उचित शब्दों का प्रयोग है आप बिना नाम के यदि किसी को पुकारेंगे तो वो तो सुनेगा नहीं सुनेगा बाद की बात है कि आपको कितना पुकारना पड़ेगा ये सोचने की बात है सबसे उपयुक्त शब्द क्या है जो आपके अभिप्राय को सबसे अच्छी तरह से प्रकाशित कर सकता है इसलिए उचित शब्दों का प्रयोग करने का है वो जानता है नहीं जानता है वो सर्वव्यापक है वो सर्वव्यापक है वो तो सब कुछ जानता ही है आप करो तो आप नहीं करो तो लेकिन प्रश्न आपको है कि यदि आपको ये पता हो जाए कि वो सर्वज्ञ है तो फिर आप क्या कर पाओगे फिर चोरी कर लोगे प्रश्न उसके जानने का नहीं है प्रश्न वो सर्वज्ञ है ये आपके जानने का है आप उसको सुना, सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे वो तो सुना सुनाया है सवाल यह है आप उसको सुनाना क्या चाहते हैं सवाल आपके प्रार्थना पत्र में क्या है ये तो है नहीं कि मैं गलत प्रार्थना पत्र देके के कहूं कि मास्टर जी को पता तो है ही कि मुझे क्या चाहिए लिख मैं कुछ भी दू और दे वो कुछ भी दे ऐसा तो नहीं होता कोई व्यवस्था है कोई औचित्य है कोई नियम है तो वो नियम उसके लिए तो सर्वज्ञ है इसलिए कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं करना है तो क्योंकि मुझे मैं अल्पज्य हूं इसलिए ठीक ठीक चुनाव कर सकू इसलिए मुझे चाहिए हम शांति शांति बोलते हैं ये अधिदैविक है कि आध्यात्मिक है वहाँ परिभाषा मोटी सिद्धि है जो हमारे शरीर जन्य दुख हैं हम उनको आध्यात्मिक कहते हैं जो बाहर से आने वाले हैं उनको भौतिक कहते हैं और जो ऊपर से होते हैं अतिवृष्टि है अनावृष्टि है उनको अधिदैविक कहते हैं इसमें ये विवाद नहीं है कि अंदर से कौन सा कितना हो रहा है बाहर से कौन सा कितना हो रहा है एक मोटी परिभाषा आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये पुस्तक पत्रिका की शिकायत तो आपकी ठीक है हमारी यहां से तो सब पत्रिकाएं जा रही हैं यह भी सच है कि पहुंच नहीं रही है उसके लिए आपने जो प्रयत्न जो सुझाव दिया है उसके लिए प्रयोग करके देखने की हमारी भी इच्छा है कब होता है मैं देखता हूं एक ये प्रश्न है कि आत्मा शुद्ध है पवित्र है और परमेश्वर भी शुद्ध है पवित्र है फिर कोई अंतर ही नहीं है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोनों प्रश्नों का सीधा सा उत्तर आपने दान की रसीद कटाई होगी तो उसके पीछे के वाक्य में है रसीद यदि जेब में पड़ी हो तो उलट के देख लो उसमें आत्मा शुद्ध पवित्र है या नहीं है यह भी लिखा है और वह गलत क्यों करता है या ईश्वर से भिन्न क्यों है वो एक वाक्य में उत्तर है स्वरूपता जो है उसमें फिर बदल नहीं है अच्छा बुरा होना यह बदलने वाली चीज है यानी वो बदलता होता तो फिर उसका स्वरूप बदलता रहना चाहिए ऐसा नहीं है उसका जो अच्छाई बुराई है वो प्रकृति के साथ जुड़ने से है रूप में नहीं इसलिए शुद्ध बुद्ध स्वरूप उसका है तो है और इसीलिए वो परमात्मा तक जा सकता है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है परमात्मा के साथ आनंद का संबंध बना सकता है ओम लगाना नहीं लगाना ये अलग चीज है इसमें कोई खास बात नहीं तो ये मोटे मोटे प्रश्न थे अधिकांश प्रश्न सामान्य जानकारी की कमी या स्वाध्याय की कमी के हैं गहरे प्रश्न तो हैं कुछ लेकिन वो बहुत स्वाध्यायशील लोगों के पास ही हैं, सबके पास होते नहीं है और ये सामान्य शंकाएं आसानी से निराकृत हो सकती हैं बिना किसी व्यक्ति की सहायता के जो छोटा छोटा साहित्य है मुख्य साहित्य है हमको आयुष समाज में या यहाँ पर या जहां भी चर्चा होती है वहां मिल सकता है तो वो आसानी से आपकी शंकाएं दूर हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं आपने शंका की है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने गलत किया आप ये मत सोचिए कि आप कुछ पूछेंगे तो हमें कोई परेशानी होगी हमने आपको बुलाया किस लिए है आप पूछें हम बताएंगे एक मोटा सा प्रश्न याद रखिएगा कि बताने वाले की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको संतुष्ट ही कर दे बताने वाले का इतना जिम्मेदारी है कि जितना वो जानता है उतना वो आपको बता दे उसके बाद यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं कोई बात नहीं उसमें क्या फर्क पड़ता है किसी दूसरे से पूछ लेना कोई हर चीज हर व्यक्ति को आती हो और हर बात के सहल, हर समय एक ही बार में हो जाता हो दोनों नहीं है आप प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार रखते हैं पूरी स्वतंत्रता रखते हैं उत्तर देने का नियम यह है कि मुझे जितना आता है उतना दूंगा जो दे सकता हूं वो दूंगा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है उसको फिर छोड़ देंगे सब कुछ जाना हुआ किसी का नहीं होता है और आप अच्छा प्रश्न करेंगे तो पढ़ने का और अच्छा अवसर मिलता है और ज्यादा पढ़कर बताया जा सकता है एक को नहीं आता दूसरा बता सकता है इसलिए ये दरवाजे सदा खुले रखिए ना प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति है ना उत्तर देकर आग्रह नहीं है कि ये उत्तर तो मुझे मंजूर नहीं है नहीं है तो कोई बात नहीं है वो आपका अधिकार है आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं है अच्छा कुछ प्रश्नों का तो हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं ना शौक है एक आदमी के पास मैं गया तो बोला जी एक प्रश्न है मैंने कहा देख भाई चार पांच प्रश्न ऐसे हैं जो कोई भी पूछा करता है और कहीं भी पूछे जाते हैं। मैंने कहा फिर भी बताओ बोले जी मृत्यु काल होती है कि अकाल होती है मैंने कहा आज तक कितनी बार कितने लोगों से पूछ चुका है क्या मेरे उत्तर देने के बाद इसको पूछना छोड़ देगा नहीं हर आदमी से पूछ नहीं है कोई कुछ भी जवाब दो संतुष्ट होना नहीं है ऐसे प्रश्नों से कोई मतलब नहीं निकलता मृत्यु काल है कि अकाल है कि भगवान ये जानता है कि नहीं जानता है आ, मैं क्या कर रहा हूं उसको पता है कि नहीं पता है करते रहते हैं सृष्टि में पहले क्या हुआ था कि बाद में क्या होगा सृष्टि की आयु इतनी है कि इतनी है ये बहुत सारे बौद्धिक व्यायाम है ये चलते रहते हैं इसमें कोई भी आपके पास समय है बुद्धि का व्यायाम कर लो हरेक व्यक्ति के साथ आप ये नहीं कर सकते कि इस सवाल का जवाब आपको देना है ये सवाल आप अपने लिए रख लीजिए कहीं काम आ जाएगा चले आगे चलिए मंत्र पढ़िए ओम सहना सहन ओ घुन तू तेजस्वीना विद्वि ओम शांति शांति शांति आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके मौन के कारण मैं आपसे प्रश्न ही नहीं पूछ सकता भगवान हमारे आयोजकों ने आपका आपका बचाव बहुत अच्छा कर रहा है हालांकि बचाव इसमें हमारा भी बहुत रहता है लेकिन आपका बचाव बहुत है तो इसलिए ये तो मैं पूछ ही नहीं सकता कि कल आपने क्या पढ़ा था जो बढ़ाया था उसमें मैं आपको समझा था कि नहीं समझा था। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप समझे हैं और उस बात को एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हमको इस योग वाली प्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है एक बात समझ लीजिए कि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप इस घर में अकेले नहीं है इसमें दो हैं तो आप उस दिन दोनों की चिंता करना प्रारंभ कर देंगे तो इस शरीर जो मेरा घर है घर है तो इसमें रहने वाला भी कोई होगा तो घर की चिंता करूं और घर में रहने वाले की ना करूं ऐसा नहीं हो सकता और यदि ऐसा करते हैं तो व्यक्ति घर का तो भला कर रहे हैं लेकिन घर में रहने वाले का नहीं कर रहे तो जिस दिन मेरी समझ में ये आ जाएगा कि ये घर है और मैं इसमें रहने वाला हूं तो मुझे उतनी ही चिंता घर की करनी चाहिए जितनी घर की आवश्यकता है और उतनी चिंता मुझे उसकी करनी चाहिए कि मैं यहां रह रहा हूं तो घर की चिंता में तो दुनिया के सारे काम होते हैं कि रोटी है कपड़ा है मकान है ये है सुख है, बाकी सब चीजें दवा है दारू है अब जो दूसरा है जिसको मैं कहता हूं उसकी चिंता मैं नहीं करता ये मुझे पता नहीं है कि इसमें कोई दूसरा है मैं इस शरीर को ही अब स्वयं मान बैठा हूं इसको क्या कहते हैं योग दर्शन की भाषा में अस्मिता दृक् दर्शन शक्ति एकात्मतेव अस्मिता जब जड़ और चेतन को मनुष्य एक समझ लेता है तो वो अस्मिता नामक अविद्या है और हम सब इसी के शिकार हैं क्यों हम इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं इस शरीर को ही घर समझते हैं इस शरीर को ही घर में रहने वाला समझते हैं इसलिए इसकी चिंता करते हैं इसमें रहने वाले की चिंता नहीं कर पाते जिस दिन ये पता हो जाएगा कि इसमें कोई दूसरा भी है ये ज्ञान से हो है और ये होते ही उस दिन स्वतः आपकी चिंता प्रारंभ हो जाएगी और जिस दिन दूसरे की चिंता आप करोगे उसी चिंता का नाम योग है साधना है उपासना है स्वाध्याय है और कुछ नहीं है उसको कितना आप दे सकते हो कितना देना चाहिए कितना आपके पास है जब आपका इस पर विचार चलेगा तो आगे की बात अपने आप बढ़ती चली जाएगी तो इसलिए हमने देखा था कि भाई योग वो चिंता है जो हमारे अंदर की बात को समाधान देती है मैंने आपको योग के बारे में तीन शब्द बताए थे कि योग क्या है अष्टांग योग है योग क्या है क्रिया योग है योग क्या है ईश्वर प्रणिधान समय तो ज्यादा अपने पास है नहीं इसलिए कहीं कहीं से कुछ कुछ सुन लेते हैं क्योंकि अध्यापक की जिम्मेदारी ये तो होती है कि वो पढ़ाए लेकिन ये भी तो बताए कि समय जितना है उसके हिसाब से पढ़ाए दो तरह के अध्यापक होते हैं एक तो बड़े परिश्रमी होते हैं प्रतिदिन हर पाठ को पढ़ाते हैं सुनते हैं लिखवाते हैं परीक्षा लेते हैं और साल भर ऐसा कर अच्छा उनके विद्यार्थी तैयार होते हैं कुछ आलसी अध्यापक भी होते हैं उनको बस एक काम आता है कि अगले को परेशानी में डाल दो कैसी परेशानी में ऐसी परेशानी में उसके अंदर जिज्ञासा तो पैदा कर दो और उसे छोड़ फिर क्या होगा फिर हमारा काम तो खत्म हो जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा तो हमारा काम है आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना समाधान करना नहीं याद रखो आप क्या सोचते हो मैं यहां बैठा हूं आपका समस्याओं का जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए नहीं मैं यहां बैठा हूं आपके अंदर प्रश्न शंका जिज्ञासा पैदा करने के लिए क्यों यदि वैद्य ने दवा दे दी भूख लगने की तो भोजन की जिम्मेदारी उनकी है क्या फिरता रहेगा फिर, ता फिर भूख यदि लग ही गई फिर वो वैद्य के पास रोकने वाला नहीं है वे जी भोजन दे दो वेदी जी तो दवा देंगे भूख लग गई हां जी लग गई जा तो सात दिन में आपको भोजन करा के नहीं भेजना भोजन करा के नहीं भेजना कि जाके आप आराम से सो सको आपको भूखा भेजना कि आपको यूं लगे कि ये भूख मिटे तो मिटे कैसे यदि किसी के भी मन में ये प्रश्न पैदा हो गया और वो यहां से ये प्रश्न लेकर गया हमारा आयोजन सफल है एक व्यक्ति के मन में भी ये दुविधा खड़ी हो गई क्या करूं प्रश्न का उत्तर कहां से लाऊ इसके समाधान के बिना शांति कैसे मिले ये यदि परेशानी आपको हम दे सके हैं। ये हमारी सफलता है आप कहोगे बड़े भले आदमी दुनिया तो अपनी शंकाएं मिटाने आती हैं परेशानियां दूर कराने के लिए आती हैं हर गुरु एक दावा करता है कि तेरे सारे दुख मैं दूर कर दूंगा यहां उल्टा काम हो रहा है कि सारे दुख यहीं से ले जा, ढूंढता रहना उपाय जहां बैठा है तो अब मैं योग की एक बात दूसरी तीसरी तीसरी थी ईश्वर प्रणिधान तो पहला हमने ईश्वर प्रणिधान का देखा ईश्वर ईश्वर का स्वरूप ईश्वर का नाम उसके बारे में भी विचार थोड़ी सी चर्चा क्रियायोग की करते हैं क्रियायोग कहां शुरू होता है योगदर्शन के दूसरे पाद से पहले सूत्र से तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि और अष्टांग योग में नियमों में तीनों आ जाते हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणता यह एक बात और विचार कर लेते हैं हम समझते हैं कि योग अभ्यास और उपासना कब की जाती है प्रातः काल ठीक है कितने समय करना चाहिए एक घंटा दो घंटा तीन घंटा ठीक है फिर दिन में तो कोई झगड़ा नहीं है ना अच्छा चलो मान लेते कि सवेरे हमने एक घंटा भगवान की तरफ दौड़ लगाई और 10 किलोमीटर चल 10 किलोमीटर नजदीक पहुंच गए लेकिन दिन में कोई बंधन नहीं है अब दिन में क्या करेंगे दुकान में जाएंगे डंडी मारेंगे दफ्तर में जाएंगे रिश्वत लेंगे समय पर नहीं जाएंगे समय से पहले भाग कराएंगे काम नहीं करेंगे खेती में कुछ उल्टा सीधा पैदा करेंगे उल्टा सीधा खिलाएंगे तो मजदूरी के लिए जाएंगे तो काम पूरा बिना किए मजदूरी मांगेंगे इसमें तो योग बाधक होगा नहीं।, नहीं होगा ना और यदि बाधक होगा तो फिर आपको 24 घंटे योग करना पड़ेगा कैसे चलेगा फिर योग करने का क्या लाभ है तो क्या ऐसा संभव है कि हम प्रात काल योग करें और दिन भर योग के विपरीत आचरण करते हुए योग बनाए रखें तो किसी न किसी दिन ईश्वर को पा ही जाएंगे ना अरे रोज की साधना तो हमें ईश्वर तक पहुंचा ही देगी नहीं क्यों ऐसा है कि सवेरे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा खूब अच्छी तरह से आप योगाभ्यास कर रहे हैं बाकी दिन में दुनियादारी के काम कर रहे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे सभी करते ही हैं तो ऐसे कितने दिनों में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी हो जाएगी ना नहीं होगी क्यों भाई क्या गुस्सा कर तो रहे रोज ध्यान तो इसका मतलब निकालना पड़ेगा कि योग फिर आंख बंद करके करने की चीज नहीं है यदि आंख बंद करके करने की चीज है तो फिर दिन में क्या करोगे आंख खोलकर करने की चीज है तो सवेरे क्या करोगे इसका समाधान क्या है इसका समाधान अष्टांग योग में है बड़ा सीधा सीधा अष्टांग योग शुरू कहां से होता है यम नियम से शुरू होता है ये यम और नियम कौन सा आसन लगा के किए जाते हैं भाई यम नियम कोई आसन लगा के तो करते ही हो ना सवेरे जब ध्यान करते हो तो योग शुरू करते हो तो एक आसन लगा के यम करते हो दूसरा आसन लगा के नियम करते हो कुछ करते हो गए और यदि ये आसन लगा के नहीं किए जाने वाले हैं और योग के अंग हैं तो योग हुए कि नहीं तो इनका जिस समय भी आप पालन कर रहे हो वो योग का समय हुआ कि नहीं तो इसका मतलब जब आप तराजू से तोलते हो तब भी आप योग कर रहे हो लेकिन शर्त क्या है योग की यो योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता ये आपका दिल बता देगा पता है कि नहीं पता एक दिन चौधरी प्रिवृत जी हुआ करते थे जज्जर में उनके ईंटों के भट्टे थे बुरा पे मैं थोड़ी सी आंखें गड़बड़ हो गई उनसे मिलने के लिए गए एक मित्र मेरे साथ थे आवाज सुनकर कहने लगे भाई धर्मवीर रह गया? मैंने कहा जी हाँ चौधरी साहब अरे बोले भगवान ने इस जाट को आंख जो है ना वो देखने के, देखने के लिए नहीं दी मैंने कहा क्यों चौधरी साहब ऐसा क्या हुआ तो उन्होंने एक बात सुनाई बोले एक लालाजी जो है डंडी मार रहा था और एक चौधरी खड़ा हुआ सौदा ले रहा था ऊपर से बेटी उतर के आई और वो कह लगी बापू ये सामने खड़ा है तो डंडी मार रहा है उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करता रहा अपना काम और जब सौदा लेके चौधरी चला गया तो बोला छोरी क्या कह रही थी बोले बापू उस चौधरी के सामने तोल रहा है और डंडी मार रहा है वो तुझे दे मारेगा नहीं अरे बोले बेटा चौधरी को डंडी के बल नहीं दिखते उसको तो भगवान ने आंख दी है कुआ खाई पेड़ देख ले गिरे नहीं डंडी के बल का क्या लेना देना उसे तो भगवान को डंडी का बल नहीं दिखता वो भी चौधरी की तरह है आदमी सोचता है यहां तो डंडी मारना योग में बाधक नहीं है और सवेरे आंख बंद करना योग में साधक है चलेगा तो ये जो तराजू में तोलते हुए योग कैसे होगा होगा कि नहीं होगा होगा ना कैसे होगा चलो मत बोलो अच्छी बात है जब वो ये होगा कि ये डंडी के बल भगवान को दिख रहे हैं तब जो परिस्थिति बनेगी वो योग मालिक दफ्तर में नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन काम करते हुए योग कब होगा जब मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान मुझे काम करते हुए देख रहा है उस समय जो काम करूंगा वो योग होगा और जिस समय मैं ये सोचूंगा कि मेरा मालिक नहीं है और मैं काम कर रहा हूंगा वो योग नहीं हो तो हर के बारे में इसी तरह सोच के देख लो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिगर सबके बारे में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि योग आप कम कम करते हैं गीता की एक पंक्ति याद करो युक्ता वोधस्य क्या है पूरा श्लोक बोलो युक्त आहार विहारस्य से युक्त चेष्ट से युक्त स्वप्न व बोध योगो भवति दुख अतः दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो योग से बाहर जाता हो चाहे सोना हो जागना हो उठना हो बैठना हो बोलना हो चालना हो करना हो तोलना हो खेती हो मजदूरी हो नौकरी हो कुछ भी क्यों ना युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से युक्त स्वप्न व योगो भवति दुख तो इसको क्या किया मैंने समझने के लिए इसे तीन भागों में बांट दिया भाई एक योग है आंख बंद करके करने का य यो एक योग है घर परिवार में बैठकर करने का एक योग है चलते फिरते दुकानदारी मजदूरी खेती करते हुए करने का इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है जब आप अकेले योग करते हो तब है धारणा ध्यान समाधि आसन से आगे का काम जो है वो बैठकर आंख बंद करके अकेले में करते हो यूं समझो कि आप भगवान की तरफ दौड़ लगा रहे हो क्योंकि दौड़ लगाते हुए आदमी नहीं देखता साथ में कौन है जा रहा है कि नहीं जा रहा है अपना अकेला भागता है इसके लिए सूत्र बोल सकते हो योगदर्शन का एक सूत्र है तीव्र संवेगा नाम आसन्ना हा। जिसके अंदर जितनी तेज जितनी तीव्र तड़प होगी वो उतना तेजी से जाएगा तो जब तेजी से जाएगा तो साथ नहीं देखेगा कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है वो उसकी अकेले की दौड़ है और अकेले की दौड़ आंख बंद करके होगी जब दूसरों को साथ लेकर चलेगा तब कैसी होगी परिवार में बैठकर जब हवन करेगा तब भी वो योग ही कर रहा है चाहे योगदर्शन बांच रहा है योगदर्शन सुना रहा है योग दर्शन की चर्चा कर रहा है हवन कर रहा है मिलकर संध्या कर रहा है भजन गा रहा है वेद मंत्र पढ़ रहा है ये जो कुछ कर रहा है वो क्या कर रहा है वो कर योग ही रहा है लेकिन आख खोल कर कर रहा है परिवार के साथ बैठ कर कर रहा है दूसरों को साथ लेकर कर रहा है जब दूसरों को योग में साथ लेकर चलने की बात करेगा तब आप खोलकर करेगा साथ बैठ कर करेगा मिलजुल कर करेगा और जब भागते दौड़ते रेल में हवाई जहाज में खेती में दुकान में व्यापार में नौकरी में मजदूरी में जाकर व्योग करेगा तो यम का पालन करते हुए करेगा कहां करेगा कैसे करेगा कितना करेगा वो कुछ पता नहीं बस करता चला जाएगा इसलिए योग की ये तीनों परिस्थितियां हैं जब आप अकेले करते हो तो कैसे करते हो जब परिवार के साथ करते हो तो कैसे करते हो जब समाज में रहकर करते हो तो कैसे हो। और इनका कोई विकल्प है क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि सवेरे मैं यहां से दिल्ली की तरफ दौड़ लगाऊं दस किलोमीटर और दिन भर दौड़ लगाऊं पचास किलोमीटर अहमदाबाद की तरफ और दिल्ली कितने दिन में पहुंचू जल्दी पहुंच जाऊंगा दस किलोमीटर भी चला तो चार सौ किलोमीटर पहुंच ही जाऊंगा ना तो इसलिए पूरे दिन दिशा एक रहेगी गति कम और अधिक हो जाएगी कभी तीव्रता से चलेगा कभी मध्यम चलेगा कभी मंद चलेगा नहीं चलेगा सो जाएगा सो जाएगा लेकिन उल्टा तो नहीं जाएगा रास्ते में चलते चलते सो गया कोई बात नहीं पहुंचने में देर होगी लेकिन उल्टा चल दौड़ लगाने से तो जल्दी नहीं पहुंचेगा ना तो इसलिए रास्ते चलते मेरी दशा क्या है मैं जल्दी चलने वाले में हूं मंद चलने वाले में हूं आराम से चलने वाले में हूं पेट चलने वाले में हूं ये मेरी योग्य परिस्थिति है वो मेरे संस्कार हैं, मेरे अंदर तीव्रता कितनी है किसी चीज को पाने की वो उस पर निर्भर करता है, लेकिन मेरी दिशा एक होनी चाहिए मैं चाहे गति मेरी कितनी भी धीमी और शिथिल क्यूं यदि मेरी दिशा ठीक है तो मैं उद्देश्य तक पहुंच जाऊंगा इसका भरोसा है और इसमें कभी भी देरी नहीं होती एक बात याद रखने की है हमको ये बड़ी चिंता से सताती है संध्या करते हुए पूछते हैं जी इतने दिन हो गए बड़ा प्रश्न होता है कि इतने दिन हो गए फिर क्या करना है इतने दिन हो गए जी कुछ हुआ तो नहीं मैं छोड़ दे फिर छोड़ दे क्या परेशानी कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दे छोड़ तो कैसे दू जी फिर मैंने कहा क्यों कर रहा है कुछ मिल जाए तो तब तक लगा रहा जब तक मिलता नहीं कोई तो यात्रा कितने दिन चलती है जहां तक पहुंच न जाए फिर यह क्या प्रश्न हुआ कि संध्या कितने दिन करनी है संध्या जिसके लिए की जा रही है वो काम हो गया क्या नहीं हुआ नहीं हुआ तो करता रहा परेशानी क्या अरे खेती आने में छह महीने लगते हैं दुकान में साल दो साल लगते हैं नौकरी में महीने के बाद तनख्वाह मिलती है तो ये उपासना में तत्काल कैसे मिलेगा जो काम जितना महत्वपूर्ण है जितना अधिक मूल्यवान है जितने लंबे समय में सिद्ध होने वाला है उसकी प्राप्ति भी तो वैसे ही होने वाली है बोले जी मैं स्कूल में दाखिला हो गया मुझे एमई की डिग्री दिला दो ना दे देगा बोले यार अभी तो तू दाखिल हुआ है बोले जी दाखिल तो हो गया ना मिलेगी तो यहीं ना दूसरों को मिल रही है मुझे भी दे दो तो संध्या करके भगवान से प्रमाण पत्र मांगना ऐसा ही है कि स्कूल में दाखला लेके कहना जी मैं पास हो गया दे दो जरा सर्टिफिकेट दे दो जाऊं अपने धंधे से काम कर ऐसा तो इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे इसके लिए पुराण की बड़ी रोचक कथा है एक भक्त जो था वो, वो भगवान के भजन में लगा हुआ था उधर से नारद जी निकल गए नारद जी को तो आप जानते हो इधर की उधर की सब खबर रखते हैं भक्त के सामने और क्या था मांगने को नारद जी आए तो बोले नारद जी बोले महाराज प्रणाम है हाँ बोलो क्या है बच्चा क्या चाहता है बोले आप तो सब जगह रहते हो विष्णु जी के यहां आपका बहुत दखल है बोले है बोले ये बता दो कि मुझे भगवान विष्णु महाराज के दर्शन कब होंगे उन्होंने कहा प्रश्न तो अच्छा है फिर उन्होंने के देखा तो सामने एक इमली का पेड़ था नारद जी बोले इस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब तुम ले लोगे तब तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे यह सुनकर भक्त नाचने लग गया दूसरा हमारे जैसा कोई बुद्धिमान खड़ा था बोले पागल है। पहले तो इमली का पेड़ इमली के पेड़ के पत्ते जितने पत्ते उतने जन्म उतने जन्म तक यह साधना और उसके बाद उसने पूछा भक्त से बोले पागल हो गया है इसमें लाखों करोड़ों पत्ते हैं कितने अरे बोले पक्का तो हो गया ना जाने का इतनी के बाद सही दूसरों को इतने से पहले कहा मिलने वाला है दूसरों को इससे पहले मिल जाएगा क्या जब रास्ता ही इतना लंबा है तो जो चल रहा है उसका तो पक्का हो गया कि इतने दिन में पहुंचेगा अब जो चल नहीं रहा है वो क्या है किसके भरोसे टिका है इसलिए ये जो है ना साधना कितनी कब तक कैसी यह नहीं है इसका एक सीधी सी कसौटी याद रखिएगा जिस दिन आपको उपासना करते हुए अच्छा लगने लगे अच्छा एक बात बताओ भोजन के पहले ग्रास में भूख मिटती है कि नहीं मिटती नहीं मिटती तो पहला ग्रास मत लो जो आखिरी मिटती है तो आखिरी ग्रास ले लो मिट जाएगी अरे पहले से मिटनी प्रारंभ होगी कि नहीं होगी होगी जब पहले ग्रास से भूख मिटनी प्रारंभ होगी तो आखिरी में मिटेगी ना तो ये कैसे हो सकता है कि आज की संध्या का मुझे कोई फल ही ना मिले आज की संध्या का फल तो मुझे मिलेगा ना और फल वही है उसका ही उतना हिस्सा एक हजार में एकवा होगा हजार कदम चलने हैं तो आज की संध्या में मैं एक कदम चला तो एक हजार में एक कम होगा कि नहीं होगा तो वो फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिर क्यों चिंता करें और जैसे ही आपने भोजन किया और आपको ग्रास में बहुत आनंद आया दूसरा ग्रास लोगे कि नहीं आज की संध्या ने कल की संध्या के लिए इच्छा पैदा नहीं की तो आज की संध्या क्या हुई आज की उपासना का कोई अर्थ नहीं है यदि आज की उपासना ने मुझे कल की उपासना के लिए प्रेरित नहीं किया प्रतिदिन की उपासना मुझे और उपासना के लिए प्रेरित कर तो यूं समझो कि की भूख है और भूख की तृप्ति हो रही है अगले ग्रास की इच्छा भूख तेज लगती है पहला ग्रास दूसरा ग्रास तीसरा एकदम आगे की आगे की आगे की इच्छा होती रहती है ये इच्छा यह बता रही है कि मेरा रास्ता ठीक है मैं ठीक जगह पहुंच रहा हूँ जा रहा हूं आदमी यात्रा कर रहा है ये गांव आ गया ये गांव आ गया ये गांव आ गया पता है इतना तो आ गया तभी तो आगे जा रहा है तो वैसे ही मेरा हर कदम उसके नजदीक जाता है तो निरर्थक नहीं होता व्यर्थ नहीं है निष्फल नहीं है तो वो हर कदम योग है योग कब होगा नहीं जिस दिन आपका कदम उधर बढ़ गया उस दिन आप योगी हैं पहुंचते तो रहिए है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होना ही है उसकी पहचान है प्राप्ति होगी नहीं होगी कब होगी क्या होगी उसका झगड़ा नहीं तो उसके लिए एक क्रिया योग की बात कर रहे थे इस क्रियायोग में तीन बातें हैं तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये कहते हैं कि देखिए तप के बिना काम नहीं चलता रोटी भी चूल्हे के बिना सीखती नहीं है उसको ठीक ठीक सेकने के लिए आंच की आवश्यकता रहती है जहां भी कच्चापन है ना वो कच्चेपन को पक्के में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है पकाना पड़ता है धूप में सुखाना पड़ता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कुछ उसमें कमी लानी पड़ती है कहीं हवा में रख के सुखाते हो कहीं धूप में रख के सुखाते हो कहीं आँच पर रखकर सुखाते हो कुछ ना कुछ तरीका करना पड़ता है तो वैसे ही हमारे अंदर का जो गीलापन है पाप है बुराई है वो कैसे दूर हो कहता है तप से भाई जो चीज करने की इच्छा हो रही है उसे रोकना उसे रोकना यही तो कष्ट है इसी कष्ट को तो तप कहते हैं तो जब आप एक ओर की यात्रा निश्चित करते हैं तो रास्ते में आने वाले बहुत सारे प्रलोभनों को आप छोड़ते चलते हैं तो छोड़ने का जो सामर्थ्य आपने प्राप्त किया है वो तप से आता है आपने ये सोच लिया कि मुझे व्यायाम करना है मुझे हवन करना है मुझे वेद पढ़ना है तो बाधाएं तो बहुत सारी आएंगी उन बाधाओं को उन रुकावटों को पार कर लेना और उसके लिए जो श्रम है पुरुषार्थ है संयम है उसका नाम तप है तो तप क्या करता है बाधाएं हैं रुकावट हैं, जंजाल हैं उनको जला देता है खटा देता है खत्म कर देता है तो कहते हैं तप संभेद न आपद्य कहता है कि हमारी जो बुराइयां हैं वो तप के बिना नष्ट नहीं होती उनको नष्ट करने के लिए जो साधन है वो तप है तो इसलिए कोई भी व्यक्ति योग की और कदम बढ़ाएगा तो तप तो उसे करना पड़ेगा और तप वो समय का हो सकता है तप वो इंद्रियों का हो सकता है भोजन का हो सकता है निद्रा का हो सकता है ये उठना ही पड़ेगा यहाँ आकर बड़ा बुरा लगता होगा कि चार बजे घंटी बज जाती है हम पढ़ते थे तो गुरुकुल में हमारे एक मित्र ने बहुत तंग आकर एक ही उपाय किया घंटी उठा के कुएं में फेंक दी आपको देर में बताया नहीं तो पहले तो काम आ जाता लेकिन घंटी तो दूसरी बाजार में आ जाती है घंटी बजनी तो आज भी बंद नहीं हुई वहां एक दिन घंटी रुक गई तो एक दिन सोने को मिला उससे ज्यादा तो नहीं मिला तो कहता है कि ये ये बाधा है ये बाधा तो आपको अपने आप पर नियंत्रण करने से ही दूर होंगी यह तप है ये कहता है कि योगाभ्यास में पहला उपाय तप है अर्थात आपको रोकना तो पड़ेगा कितना रोक पाएंगे कितना कब कैसे ये आप जितना जितना सोचेंगे उतना उतना हो जाएगा और इसको करने के लिए एक काम है वो है स्वाध्याय हम स्वाध्याय तो अखबार का भी कर लेते हैं उपन्यास भी पढ़ लेते हैं है ना स्वाध्याय तो है नहीं है। पतंजलि जी क्या कहते हैं व्यास भाष्य में क्या लिखा है वो कहते हैं स्वाध्याय क्या ओंकार आदि पवित्र पवित्राणाम जप और मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। दो चीजें हैं कि परमेश्वर के नामों पर जप जप मनने से केवल बोलना नहीं है विचार है कल मैंने आपको बताया था कि मैंने आवाज दी और आवाज देने पर जिस व्यक्ति ने हां नहीं की तो मैंने आवाज क्या दी मैंने ओम ओम ओम पुकार दिया और वो पुकार सुनी नहीं गई तो मैंने पुकार क्या लिया फिर उसका उपाय क्या है उपाय तो कुछ भी नहीं है नाम कोई दूसरा तो है नहीं नाम तो वही है तो किसी आदमी को कितनी बार पुकारोगे अलग अलग नामों से तो पुकारोगे नहीं एक ही नाम से पुकारोगे क्योंकि उसका नाम ये ही है तो कितनी बार पुकारोगे जब तक वो सुन नहीं ले तो ये जो बार बार पुकारना है इसी को जब कहते हैं और क्या कहते हैं इसको गलत तो आप कह नहीं सकते क्योंकि दुनिया में भी आप यही करते हो चीखते चिल्लाते रहते हो बाहर चीखते चिल्लाते रहते हो गलत नहीं है तो अंदर जब बोल रहे हो तो गलत कैसे हो जाएगा वो कहते हैं प्रणवादी पवित्राणाम जपा और मोक्षशास्त्र अध्ययन वा अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा साधना जो है वो स्वाध्याय के बिना कोई मतलब नहीं रखती ये कुछ मिलाजुला सा काम है ये मनु की पंक्ति याद करो यदि आपको आती है तो। लिख सकते हो तुम स्वाध्यायात योगीत योगात स्वाध्यायने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है एकदम निर्णय है परमात्मा प्रकाशते बिल इससे ज्यादा कोई भरोसा और कोई नहीं दिला सकता आपको कि परमात्मा तो दिखेगा प्रकाशित होगा मिलेगा जैसे किसी आदमी के पास कुछ धन धान्य अच्छा हो तो उसे बहुत कुछ मिलता है कि नहीं मिलता तो जो संपन्न होता है उसको सब कुछ मिल जाता है तो बोले भगवान को भी यदि मिलना है तो संपत्तिशाली तो बनना पड़ेगा हाँ तो दो चार कोठी खरीद लेना जिनकी रोहतक में दो चार हैं दिल्ली में है उनको तो परमात्मा मिला मिलाया है कहता संपत्ति से परमात्मा मिलता है लिखा तो यही है लेकिन संपत्ति दूसरी लिखी है यहाँ पैसे नहीं लिखे सोना चांदी नहीं लिखा जमीन जायदाद नहीं लिखी वो कहते हैं स्वाध्याय योग संपत्तिया स्वाध्याय क्या है ये संपत्ति है योग अभ्यास क्या है ये संपत्ति है कहता है ये दो संपत्ति जिसके पास हैं उसको कोई भी परमात्मा से रोक नहीं सकता मिलने से स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश ते तो कैसे करना है स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राध्ययनम ये दोनों तरह से होता है पढ़ना सोचना चर्चा करना सुनना बोलना आप उसके बारे में सुन रहे हैं ये भी स्वाध्याय है आप उसके बारे में बोल रहे हैं ये भी स्वाध्याय है आप स्वाध्या पढ़ रहे हैं ये भी स्वाध्याय है आप विचार कर रहे हैं श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार स्वाध्याय काल आगम काल प्रवचन काल व्यवहार काल ये सारी यात्रा उसी की है तो स्वाध्याय अब करना क्या है दोनों में दोनों में संबंध क्या है स्वाध्याय में और योग में वो विचार है वो चिंतन है और ये अभ्यास है ये क्रिया है तो स्वाध्याय परमात्मा के बारे में पढ़े सुने चारे और फिर उस पर अभ्यास करके देखे उसके बारे में सोचे आसन लगाकर ध्यान लगाकर करे मतलब आप सोचते हो ध्यान एक सज्जन करेंगे ध्यान मैंने कहा ध्यान दुनिया में होता है कि नहीं होता है तो जैसे जैसे तुम दुनिया में ध्यान करते हो वैसे ही यहां कर लो उसमें क्या खास बात ध्यान कोई तो ऐसी चीज तो है नहीं जो बहुत नई हो या दुनिया में पहली बार आती हो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन में किसी वस्तु का ध्यान न करे सोच के देखो मां बेटों के बीच में देखो पति पत्नी के बीच में देखो मित्रों के बीच में देखो धन और वस्तुओं के बीच में देखो हम धन की भी चिंता करते हैं वस्तुओं की चिंता करते हैं मकान की चिंता करते हैं पत्नी की चिंता करते हैं पति की चिंता करते हैं बच्चों की चिंता करते हैं और वो चिंता करते करते करते जब उसमें खो ही जाते हैं वो क्या चीज है जब आप दुनिया की चीज में खो सकते हो तो इसका मतलब खोना तो आपको आता है आप ये बेकारी लोगों को परेशान करते हो ध्यान करना सिखाओ ध्यान करना सिखाओ तो बीबी -बी बच्चों का ध्यान नहीं करते तब सिखाते हैं। आप कह सकते हो कि मुझे दुकान का ध्यान नहीं है मुझे खेत खलिहान का ध्यान नहीं है दीदी बच्चों का ध्यान नहीं है नौकरी का ध्यान नहीं है ऐसा कह सकते हो तो ज्ञानी तो आप हो ज्ञानी तो बहुत पक्के हो निशाने पर तीर बिल्कुल लगता है काम होता है और फल मिलता है इसका मतलब आप पक्के ज्ञानी हो फिर क्या सीखने आए हो ज्ञान सीखने आए ज्ञान तो जानते हो ध्यान करते हो ध्यान का फल मिलता है फिर भी ध्यान सीखने आए कमाओ ऐसा कोई है जिसको ध्यान नहीं आता हो मुझे तो कोई भी नहीं लिखता ध्यान तो आप जानते हो ध्यान आप करते हो अब इतनी सी बात है कि जब उसका करते हो तो इसके करने में क्या परेशानी है बस इतना समझ लो कि उसका क्यों करते हो वो क्यों जिस दिन यहां लग जाएगा तो यहां जाएगा इसमें क्या दिक्कत है ये इधर से इतना ही तो बदलना है आज तक आपने ये सोचा था ये करने से लाभ होगा उसमें ध्यान दिया था पता लगा कि ये तो गड़बड़ है ये दुकान में ये व्यवसाय नहीं छोड़ करके दूसरा कर लेता हूं आपने दूसरे पर ध्यान दे दिया तो वैसे जिस दिन आपको यह पता लगेगा कि दुनिया के ये सारे ध्यान की हुई वस्तुएं बेकार है कुछ ध्यान दूसरी जगह करना है वहां चला जाएगा आपका ध्यान जिस दिन आपको लगेगा कि ये करने का है ध्यान तो अपने आप आ जाएगा आप उल्टा धंधा करते हो मैं ध्यान सीखूंगा ध्यान क्यों सीखोगे और ध्यान क्यों लगेगा जो जिस चीज से आपको फायदा नहीं है जिससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें कुछ भी ध्यान नहीं लगना आप पड़ोसी के खेत में कितना ध्यान देते हो खेत में गए थे हाँ, आपने खेत की गाय तो भगा दी और पड़ोसी के खेत में घुसा दी ध्यान पक्का दिया किसका पड़ोसी का अपना ध्यान तो दिया पर पड़ोसी का तो नहीं दिया तो जिस दिन आपको लगेगा कि यह खेत मेरा है उस दिन आपका ध्यान यहां लग जाएगा उसमें क्या बड़ी बात है जिस दिन आपको लगेगा कि फायदा यहां से ज्यादा इसमें है तो यहां ध्यान लग जाएगा तो झगड़ा किस बात का है ये जानने का झगड़ा है कि यह फायदे की चीज है भी कि नहीं है तो वो कैसे पता लगेगा वो स्वाध्याय से सत्संग से विचार से तो कहता है स्वाध्यायात योगी तो आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो साधना नहीं कर सकते साधना करने के लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है और ज्यादा कुछ मत पढ़ो सत्या प्रकाश का सात आठ नौ सम्लास दिग्वेद आदि भाष्य भूमिका का उपासना प्रकरण और योग दर्शन ज्यादा नहीं हो तो इतना बहुत है कितना पढ़ना आप इसको सौ बार भी पढ़ो थोड़ा और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इसको एक बार भी पढ़ा और एक पंक्ति भी पढ़ाओ आपके काम न आया इसकी एक पंक्ति भी आपकी साधना में सहायक बनेगी तो स्वाध्याय करने से योग की साधना सिद्ध होती है और योग करने से स्वाध्याय पक्का होता है जो सोचा था वो देख लिया जो देखा वो पक्का हो तो स्वाध्यायात योगीत योगात स्वाध्याय मनित स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते तो तप है स्वाध्याय है और तीसरी चीज क्या है समय तो हो गया है ईश्वर प्रणिधान इसकी कल चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद